महाभारत सभा पर्व भगवान के वामन नृसिंह वराह दत्तात्रेय परशुराम श्री राम कृष्ण विविध अवतारों का वर्णन पुरा त्रेतायुगे राजन बलिर्वरोचनो भगवत दैत्यानाम पार्थिवीरो नाम प्रतिमो बली राजन प्राचीन त्रेता की बात है विरोचन कुमार बलि दैत्यों के राजा थे बल में उनके समान दूसरा कोई नहीं था बलि अत्यंत बलवान होने के साथ ही महान वीर भी थे तदा बलिहाराज दैत्य संय समावृतः विजित्या तरसा सक्रम इंद्रस्थान अवापस महाराज दैत्य समूह से घिरे हुए बलि ने बड़े वेग से इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें जीतकर इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया तेन विद्रा सिवा बली ब्रह्माण तो पुरस्कृत क्षीरो तदा दुष्टु तो सहिता तो सर्वे दें नारायण प्रभु राजा बलि के आक्रमण से अत्यंत त्रस्त हुए इंद्र देवता ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और सबने मिलकर देवाश्री भगवान नारायण का स्तमन किया स तम दर्शनम चक्रे विबुधान हरे स्तुतः प्रसाद जम ष विभोर जन्म चोचते देवताओं के स्तुति करने पर श्रीहरि ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कहा जाता है उन पर कृपा प्र, प्रसाद करने के फल स्वरूप भगवान का अदिति के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ अदितरपी पुत्राद वैष्णो रितित इंद्र श्याजो भगवत जो इस समय यदुकूल को आनंदित कर रहे हैं यही भगवान श्री कृष्ण पहले अदिति के पुत्र होकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु या उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए तस्व काले तु दैतेन्द्रो वीरजान बलि अश्वेधम क्रतुश्रेष्ठ आहर उपचक्रम उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बलि ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वेध के अनुष्ठान की तैयारी आरंभ की वर्तमे तदा यज्ञे दैतेन्द्र से विष्णुबा बनो भूत प्रच्छ ब्रह्म भीषे मुंडो यज्ञोपवीति च्नाजर सखी दर्शनः पलाथ दंड जब दैत्य राज्य का यज्ञ आरंभ हो गया उस समय भगवान विष्णु ब्राह्मण वेशधारी बामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने को छिपा कर सिर मुड़ा जज्जो काला मृचर्म और शिखा धारण किए हाथ में पलाश का जंडा लिए उस यज्ञ में गए उस समय भगवान वामन की अद्भुत शोभा दिखाई देती थी बल्कि वर्तमान यज्ञ में प्रवेश करके उन्होंने दैत्यराज से कहा मुझे तीन पग भूमि दक्षिणा रूप में दीजिए देतामचन्महासुरम स तथेति प्रतिश्रोत्या प्रददो वैष्णवे तथा केवल तीन पग भूमि मुझे दे दीजिए ऐसा कहकर उन्होंने महान असुर बड़ी सी याचना की बड़ी ने भी तथास्तु कहकर श्री विष्णु को भूमि दे दी तेन लब्ध्वा हरि भूमि जिंभयामा शिशु सदिव च पृथिवी च विषा पते त्रिभिर्विक्रमण क्रमता योग बलिना विष्णुना पुरा विक्रमे त्रिभि क्षोभ्या क्षोभितास्त्रे महासुराह बलिसे वूमि पात्र भगवान विष्णु बड़े वेग से बने लगे राजन वे पहले तो बालक जैसे देख लगते थे किंतु उन्होंने बढ़कर तीन ही पगों में स्वर्ग आकाश और पृथ्वी सब को माप लिया इस प्रकार बलवान राजा बलि के यज्ञ में जब महाबली भगवान विष्णु ने केवल तीन पगों द्वारा त्रिरोके को नाप लिया तब किसी से भी क्षुब्ध न किए जा सकने वाले महान असुर क्षुब्ध हो उठे वे प्रखा क्रुद्धा दैत्य संघा महाबलाह नाना वक्ता महाकाजा नाना वेशधरा नृप राजन उनमें विप्रचित्ति आदि दानो प्रधान थे क्रोध में भरे हुए उन महाबली देवत्यों के समुदाय अनेक प्रकार के वेश धारण किए वहां उपस्थित थे उनके मुख अनेक प्रकार के दिखाई देते थे वे सब के सब विशाल का थे नाना प्रहरना रौद्रा नाना माल्यानपना स्वान्या संग्रह प्रदीप्ता इव तेजसा क्रमण हरि उनके हाथों में भाच भाच के अस्त्र श्रस्त थे उन्होंने विविध प्रकार की मालाएँ तथा चंदन धारण कर रखे थे वे देखने में बड़े भयंकर थे और तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे भरत नंदन जब भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को मापना आरम्भ किया उस समय सभी दैत्य अपने अपने आयुध लेकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए त्रमथ्य सर्वान् दैत्यान पादस्तले स्तुता रूपम कृत्वा महाभीम जहारा सुम संाप्य पाद आदित्य सदल स्थित अत्यरोतात्मा भास्करम स्वयन तेजसा भगवान ने महाभयंकर रूप धारण करके उन सब दैत्यों को लातों थप्पड़ों से मारकर भूमंडल का सारा राज्य उनसे शीघ्र छीन लिया उनका एक पैर आकाश में पहुँचकर आदित्य मंडल में स्थित हो गया भूतात्मा भगवान श्रीहरि उस समय अपने तेज से सूर्य की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़ प्रकाशित हो रहे थे प्रकाशय दि सर्वा प्रदेश महाबल सुषुभेश महाबाहू सर्वोकां प्रकाशय तस्क्रम तो बोभि चंद्रादितोस्तना नभ्याम महाबली महाबाहु भगवान विष्णु संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे जिस समय वे वसुधा को अपने पैरों के माप रहे थे उस समय वे इतने ब... बढ़े कि चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए थे जब वे आकाश को लांघने लगे तब वे ही चंद्रमा और सूर्य उनके नाभि देश में आ गए परमाक्रमण जानुभ्याम तौ व्यवस्थित विष्णो रमित वीर से वदंत अथाद्यकम स अंडस्या तो युधिष्ठि तछिद्रा दिन पादा भ्रष्टा ससार सागर मास पवनी सागरंग दब आकाशिया ऊपर को पैर बढ़ाने लगे उस समय उनका रूप इतना विशाल हो गया कि सूर्य और चंद्रमा उनके घुटनों में स्थित दिखाई देने लगे इस प्रकार ब्राह्मण लोग अमित पराक्रमी भगवान विष्णु के विशाल रूप का वर्णन करते हैं युधिष्ठिर भगवान का पैर ब्रह्मांड पाल तक पहुँच गया और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट हो गई जो शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली सागर में मिलने वाली वह पावन सरिता ही गंगा है जहार मेदनीम सर्वा दानव पुंगवान्न आसि से माहिता त्रिलोकान् सजनादन सपुत्र ताराणसुरा पातालीत नमुचि संबरश्च प्रहलाद महामना पाद पाता पातालव निपाति महाभूता भूतात्मा स विशेषेण वै हरि कालचंराजन गात्र भूतादर्शयत भगवान श्रीहरि ने बड़े बड़े दानवों को मारकर सारी पृथ्वी उनके अधिकार से छीन ली और तीनों लोगों के साथ सारी आसुरी संपदा का अपहरण करके उन असुरों को स्त्री पुत्रों सहित पाताल में भेज दिया नमूची संबर और महामना प्रहलाद भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गए भगवान ने उनको भी पाताल में भेज दिया राजन भूतात्मा भगवान श्रीहरि ने अपने श्री अंगों में विशेष रूप से पंचमहाभूतों तथा भूत भविष्य और वर्तमान सभी कालों का दर्शन कराया तस्त्री जगन् आली तम इव दृश्यते न किंचिदस्ति लोकेशु य महात्म तिूपम महेशन मानवा देवा तमु सर्वे विष्णुतेजो विपीड़िता उनके शरीर में सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता था मानो उसमें लाकर रख दिया गया हो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उन परमात्मा से व्याप्त न हो परमेश्वर भगवान विष्णु के उस रूप को देखकर उनके तेज से तिरस्कृत हो देवता दानव और मानव सभी मोहित हो गए बलिबद्धो विमाले च यज्ञवाटे महात्मना विरोचन कुलम सर्व पाताल अभिमानी राजा बलि को भगवान ने यज्ञ मंडप में ही बांध लिया और विरोधन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल में भेज दिया एवं विधान करवाणी गुरुणवाहन नमय उपागचन पार बेटेन तेजसा गुरुण वाहन भगवान विष्णु को अपने परमेश्वरी तेज से उपरयुक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ स सर्वर शर स्वर्य संप्रदाय सचीपते त्रैलोक्यम चत चक्रे विष्णुदानवसूदन दानवसूदन श्री विष्णु ने शचीपति इंद्र को समस्त देवताओं का आधिपत्य देकर त्रिलोकी का राज्य भी उन्हें दे दिया ए सते वा मनो नाम प्रादुर्भा महात्मर वेद विद्युर्द्वरेतन कथित वैष्णवम यश मानुषेषु यथा विष्णु प्रादुर्भाव तथा स्नो इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वृत्तांत संक्षेप से तुम्हें बताया गया वेदवेद्ता ब्राह्मण भगवान विष्णु के इस सुश का वर्णन करते हैं युधिष्ठिर अब तुम मनुष्यों में श्री हरि के जो अवतार हुए हैं उनका वृत्तांत स्लो विष्णु पुनर्महाराज प्रादुर्भाव महात्मर दत्तात्रेय ख्यारासिन महाजशा महाराज अब मैं पुनः भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूँ दत्तात्रेय जी महान यशस्वी भरती थे तेन नष्टेशु वेहु क्रियासु च मखेशु चातुर्वर्णे संकीर्णे धर्मेश अभिवर्धच सत्य ने नृते प्रजासुयमु धर्मे चाकुता गति सय्ञा सक्रियादेन वै चातु संक्रणत महात्मना सै वै यदा प्राद्याधीपते वरम तम है है अर्जुनों भी प्रसाद प्रसाद एक समय की बात है सारे वेद नष्ट से हो गए वैदिक कर्मों और यज्ञ का लोप हो गया चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता फैल गई धर्म शिथिल हो गया एवं अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा सत्य दब गया और सब और असत्य ने सिक्का जमा लिया प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर तरह से पीड़ा अर्थात हानि पहुंचने लगी ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्मानुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णों को पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित किया इन्होंने ही है, है राज अर्जुन को वर प्रदान किया था हाज अर्जुन ने अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया था वाले परचर सम्य श्रषूर सूयक निर्मो निर्हंकार आराध्य दत्तात्रेय हि अघ्यासभान आता तरा विप्रा विद्वान्द्वेविता ऋतेम विप्रेण दत्ताेयन धीमता परय चतुर प्रवृत्तम इमा तत्राभिनदतम वह अच्छी तरह सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय की परिचर्या में लगा रहता था उसने दूसरों का दोष देखना छोड़ दिया था वह ममता और अहंकार से रहित था उसने काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया दत्तात्रेय जी आप पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे विद्वान अर्जुन ने उन ब्रह्मषि से ये निम्नाकित वर प्राप्त किए अमृत छोड़कर उसके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण जी ने दिए उसने चार वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी और उन चारों का ही महर्षि ने अभिनंदन किया था श्री महान मनस्पान सत्यवागन सू सहस्रबाह मे सथमो वरह चरायुजांजम सर्व सर्व चैव चरम प्रसाक्षे धर्मेड तृतीय स्वे सर वे वर इस प्रकार है हे बोला मैं श्रीमान बृस्पि बलवान सत्यवादी अधोषदर्शी तथा भुजाओं से विभूषित हूँ या मेरे लिए पहला वर है मैं जरायुज और अंदर जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का धर्म पूर्वक शासन करना चाहता हूँ मेरे लिए दूसरा वर यही हो पितन देवा प्रजे विपुल अमृत्रण घात ये यम भृणाजे दा ते ये हगवंत तेजो वर ए सबे यश नासी नवि न चाति सुमानति लोके स भवेदि मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं ऋषियों पितरों तथा ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें सम्रांगण में तीखे बाणों द्वारा मारकर यमलोक पहुंचा दो, भगवान दत्तात्रेय मेरे लिए यही तीसरा वर हो जिसके समान ये लोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष न था न है और न होगा ही वही मेरा वध करने वाला हो यह मेरे लिए चौथा वर हो सौन कृतवीर वर पुत्रो भवद्युधे सह सहस्रम सहस्राण माहमर्धत वह वर अर्जुन राजा कृतवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था उसने माहष्मति नगरी में दस लाख वर्षों तक निरंतर अभ्युदयशील होकर राज्य किया पृथ्वी अखिला जित्वा द्वीपापी समुद्र नमसी व्य जैसे आकाश में सूर्यदेव सदा प्रकाश मांड्र होते हैं उसी प्रकार कार्तवीय अर्जुन सारी पृथ्वी और समुद्र द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था इंद्रद्वीपम कथे चावीपम गिता गान गाधर्वण दीपम सौम्यामी चुो पूर्वैर पूर्वाश्च दीपानदर्जुन सौवर्णम्यामत चतुदाव्यभद्राष्ट्रम तद्भ्यान्व पलयत शक्तिशाली सहस्रबाने इंद्रदीप कसेरुद्वीप ताम्रद्वीप गभस्मान द्वीप गंधर्वद्वीप वरुण द्वीप और सौम्याक्षद्वीप को जिन्हें उनके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था जीतकर अपने अधिकार में कर लिया उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा स्वर्णमय था उसने वो अपने राज्य की आय को चार भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार ही वह प्रजा का पालन करता था सेना, एक न सेना एकांशृहान यस्तु तस्य तृतीयांशो राजा से सज्जन संग्रह आप परम कल्याण तेन यत वह उस आय के एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलाता था तथा तो उसका जो तीसरा अंश था उसके द्वारा राजा अर्जुन प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था वह सबका विश्वास पात्र और परम कल्याणकारी था ये वो ग्राम चरा अर च बसंती चतुर्थे न चतुर्शे नवाम प्रत्यसे सर्व्य शाहवासीभ्य कर्तवीर्जो हरदि आहृत सब तदर्जुनच्चा मेरे का वा मूषिको वापिस तम तमे वा न्यबर्हत दिन राष्ट्रु नगर च वह राज की आय के चौथे अंश के द्वारा गांवों और जंगलों में डाकुओं और लुटेरों को शासनपूर्वक रोकता था पृथ्वीर्य कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे उसने अपने बल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो कहा कि यह मूसक वृत्ति थे जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते थे उन सबको वह नष्ट कर देता था उसके राज्य के भीतर गाँवों तथा नगरों में घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे सा एव राष्ट्रपालो भू श्रिपालो भवदर्जुन सा एवासी जापाल स गोपालो राजन कार्तवीर अर्जुन ही समुचे राष्ट्र का पोषक स्त्रियों का संरक्षक बकरियों की रक्षा करने वाला तथा गांवों का पालक था सस्में मनुष्याण राजा क्षेत्र निरक्षति इदम तो कर्तवीर्यश् बभुवा सदृशम जनई वही जंगलों में मनुष्यों के खेतों की रक्षा करता था यह है कार्तवीय का अद्भुत कार्य जिसकी मनुष्यों से तुलना नहीं हो सकती न पूर्वे न परेतस्य तस् नृपा यदर्ण प्रयातस्य से वस्त्र न परिष्यते शतम वर्ष सहसरा अनुशिष्यार्जुनो महिम दत्तात्रेय प्रसाद न राज्यम राज्य चकार सह न पहले का कोई राजा कार्तिक की किसी महत्ता को प्राप्त कर सका और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा वह जब समुद्र में चलता था तब उसका वस्त्र नहीं भींगता था राजा अर्जुन दत्तात्रेय के कृपा प्रसाद से लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा एवं बहु बहुनिकर्माणीचक्रे लोकताय सत्तात्रेय दीक्षा प्रादुर्भावस्त वैष्णव कथि भरतु भूज महात्मनः यदा भृगुकुले जन्म जद महात्म जामदग्न इति प्रादुर्भावैष इस प्रकार उसने लोक हित के लिए बहुत से कार्य किए भरतश्रेष्ठ यह मैंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन किया अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतार का वर्णन सुनो भगवान का वह अवतार जामदग्न अर्थात परशुराम के नाम से विख्यात है उन्होंने किस लिए और कब ढृग कुल में अवतार ग्रहण किया वह प्रसंग बतलाता हूँ सुनो जगदग्नि सुतो राजन रामो नाम सवीर जवान अंत करो राजन सरामो बलिनाम बर कार्तवीरजो महावीरजो बले नाम प्रतिम तथा रामेण जाम हतो विषम माचरन महाराज युधिष्ठिर महर्षि जमदग्न के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हुए हैं बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने ही है हे वंश का संहार किया था महापराक्रमी कार्तवीर अर्जुन बल में अपना सानी नहीं रखता था किंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण जमदग्नि नंदन परशुराम के द्वारा मारा गया तम का कार्तवीर राज आना हरिंदम रथस्थम पार्थिव राम पातिवधि दृढ़ सूधन हे राज कार्तवीरी अर्जुन रथ पर बैठा था परंतु युद्ध में परशुराम जी ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। जम्भस्य मूर्धन भेदता च हंता चतुभे सा ये स कृष्णो गोविंदो जा सहस्रा अम्बाह मुर्धर तुम सहस्रजित हे क्षत्रियां चत अना महायसा सरस्वतताजयत ब्रह्मद्यम पदे तस् सहसरा चतुर्दश पुनर्जग्रा सूराण अंत चक्रे नर्षभ तथो दस सहस्रशंता पूर्वमरीन्द सहसूसलेना सहस मुत ये भगवान गोविंद ही पराक्रमी परशुराम रूप से भृगुवंश में अवतीर्ण हुए ये ही जम्भासुर का मस्तक वितीर्ण करने वाले तथा के घातक हैं इन्होंने सहस्त्रों पर विजय पाने वाले सहस्त्रबाहू अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए ही अवतार लिया था महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए छह लाख चालीस हजार छत्रियों पर विजय पाई थी वे सभी छत्री ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले थे उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ परशुराम ने और भी चौदह हजार का अंत कर डाला राम ने हजार छत्रियों का और वध किया, इसके बाद उन्होंने हजारों वीरों को से मारकर यमलोक पहुंचा दिया तथा सहस्त्रों को फरसे से काट डाला चतुर्दश चतुर्दश्री क्षण मात्र अपात श्रांच भार्ग राम राम क्षत्रियार्जिति राम परसूगनंदन परशुराम ने चौदह हजार क्षत्रियों को क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्रह्मद्रोहियों का भी छेद करके स्नान किया क्षत्रियों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने राम राम कहकर आरतनाद किया था इसीलिए सर्व विजयी परशुराम ने पुनः फरसे से दस हजार क्षत्रियों का अंत किया नाम ना वाचम आतृत मुदेता भृगो राे ते यदा क्रंदन भिजात ये दिजलोक भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कह कर करुणा करते उस समय उन पीड़ितों द्वारा कही हुई वह आर्तवाड़ी परशराम जी नहीं सहन कर सकें काश्मीरान दरदान कुंतीन छद्रकान मालवाच्छका वेदिकाश करूषाश्च ऋषिका अंगान अंगा बंगा कलिंग मगधद काशी कौशला रात्राण्डी कि मत एक राजेन्द्र देशे देशे सहस्रश नृकृत बायश्वतीहुने काश्मीर दरद कुीभोज शुद्रक मालव शक शक् काशी करूश ऋषिक क्रथ कौशिक अंग भंग कलिंग मागध काशी कोसल रात्रण वीतिहोत्र किरात तथा मार्तिकावत इनको तथा अन्य सहस्त्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश से मे तीखे बाणों से मार कर यमराज के भेंट कर दिया किरणा क्षत्रियकोटे भी मेरुमंदर भूषण त्रि सप्तः पृथ्वी तेन क्षत्रिया मेरु और मंदर पर्वत जिसके आभूषण है वह पृथ्वी करोड़ों क्षत्रियों की लाशों से पट गई एक दो बार नहीं 21 बार परशुराम ने यह पृथ्वी क्षत्रियो से सुनी कर दी एवं बिस्वा महाबाहू कृथे भूरि दक्षिण अन्य वर्ष शतम राम सौभे साल ततः स भृगुशार्दूल शोभम योधयन प्रभु सुबंधुर रजन्नास्था भरतर्षव नग्निका कुमारीण नाम गायंतीनाशनोत तनंतर महाबाहू परशुराम ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके सौ वर्षों तक शोभनामक विमान पर बैठे हुए राजा साल्व के साथ युद्ध किया भरतश्रेष्ठ युद्धिष्ठिर तदनंतर सुंदर रथ पर बैठकर सौभ विमान के साथ युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नग्निका कुमारियों के मुख से यह सुना जिनमें धर्म रजस्वलास्था का प्रादुर्भाव न हुआ हो उन्हें नग्निका कहते हैं राम राम महाबाहो भृगूड़ा कीधन जजशस्त्राणि सर्वाड़ी नम शोभम भरीश्यसी चक्रहस्तो गदापाड़ी भीता नाम भयंकर न प्रद्युन कृष्ण शोभम भरीश्य राम राम महाबाहो तुम भृगुवंश की बढ़ाने वाले हो अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो तुम सौभ विमान का नाश नहीं कर सकोगे भयभीतों को अभय देने वाले चक्रधारी गदापाड़ी भगवान श्री विष्णु प्रद्युमन और सांब को साथ लेकर युद्ध में सौभ विमान का नाश करेंगे तथा पुरुष व्याघ्र तत एव अभनम जजो नशि श्रारि काल काुधम च सराना परसुमेव परम सुनकर पुरुष परशुराम उसी समय वन को चल दिए राजन वे महायशी मुनि कृष्णावतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपना अपने सारे अस्त्र शस्त्र रथ कवच आयुध बाण परशु और धनुष जल में डालकर बड़ी भारी तपस्या में लग गए। गई ह्रिय धर्मात्मा श्रिय की शत्रुओं का नाश करने वाले धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा प्रज्ञा श्री कीर्ति और लक्ष्मी इन पांचों का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को त्याग दिया आदिकाले आदिका प्रवृत्तन कालमेशर ना हन श्रद्धया शोभ नशक्त महायसा जामदघन ख्या तो यस्वसौ भगवा भागवत शोष भागवस्ते पे भारगवो लोक विश्रुतणराज तथा विष्णु प्रादुर्भाव महात्म चतर युगे चापे विश्वामित्रपुर आदि काल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काल का विभाग उनके अर्थात भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण ही सौभाभिमान का नाश नहीं किया असमर्थता के कारण नहीं जमनग्दीनंदन परशुराम के नाम से विख्यात वे महर्षि जो विश्वा, विश्व विश्वाश्विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं वे इन्हें से कृष्ण के अंश हैं जो उस समय तपस्या कर रहे हैं राजन जो इस समय तपस्या कर रहे हैं राजन अब महात्मा भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलने वाले थे